गीता तत्व चिंतन परमार्थ के दो पथ चौथा शंकराचार्य और तिलक के दृष्टिकोण अब यह देखना है कि गीता का तात्पर्य क्या है क्या वह ज्ञान योग का समर्थन करती है अथवा कर्म योग का अथवा ज्ञान और कर्म दोनों के समुच्चय का आचार्य शंकर के अनुसार गीता ज्ञान योग को ही मोक्ष प्राप्ति में एकमात्र साधन मानती है गीता में कहा भी है सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते हे पार्थ अखिल कर्मों का अंत ज्ञान में ही जाकर होता है अर्थात ज्ञान ही कर्मों की पराकाष्ठा है और भी ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्मता साथ कुरते तथा वैसे ही ज्ञानाग्नि समस्त कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है शंकराचार्य के अनुसार कर्म योग ज्ञान की प्राप्ति का साधन मात्र है वह परमार्श की प्राप्ति का अलग से स्वतंत्र मार्ग नहीं है वे यह भी नहीं मानते कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय हो सकता है ज्ञान कर्म समुच्चय का अर्थ यह है कि मोक्ष प्राप्ति तक ज्ञान और कर्म दोनों को साथ साथ चलना चाहिए अब ज्ञान समस्त भेदों का नाश करता है अनेकता को बाधित करता है और कर्म बिना द्वैत भाव के नहीं हो सकता अतः ये दोनों विपरीत दृष्टिकोण वाले रास्ते एक साथ कैसे तय किए जा सकते हैं यह शंकराचार्य का प्रश्न है अतः वे समुच्चय को नहीं स्वीकार करते वे कर्मयोग की महत्ता यहीं तक स्वीकार करते हैं कि उससे ज्ञान योग की साधना में सहायता मिलती है कर्मयोग से चित्त शुद्ध होता है और ऐसे शुद्ध हुए अंतकरण में ज्ञान निष्ठा को पाने की योग्यता जन्म लेती है यह योग्यता ज्ञान निष्ठा को पैदा करती है और ज्ञान निष्ठा से ज्ञान आता है ज्ञान के बिना मुक्ति मिल ही नहीं सकती ऋत ज्ञानात न मुक्ति ही लोकमान्य तिलक कर्मयोग को परमार्श का स्वतंत्र साधन मानते हैं ज्ञान योग के सोपान के रूप में नहीं उनका तात्पर्य यह है कि कर्म योग में भी तो ज्ञान होता है बिना ज्ञान के आधार के कर्मयोग भी नहीं सजता ज्ञान दोनों पथों में ज्ञान योग और कर्म योग में निवृत्ति और प्रवृत्ति में समान रूप से विद्यमान है तो फिर ज्ञान योग और कर्मयोग का अंतर क्या है ज्ञान योग कहना है कि सब कुछ त्याग कर संयासी हुए बिना परमार्थ नहीं सजता बिना कर्मों का औपचारिक रूप से त्याग किए बिना आत्मज्ञान नहीं होता और कर्मयोग कहता है कि परमार्थ साधन के लिए कर्मों के त्याग की आवश्यकता नहीं औपचारिक कर्म संन्यास का कोई प्रयोजन नहीं मनुष्य को मृत्यु पर्यंत कर्मयोग का अनुष्ठान करते रहना चाहिए यदि हम गीता के वचनों को गंभीरता के साथ अनुशीलन करें तो लोकमान्य तिलक की बात ही अधिक समीचीन मालूम पड़ती है हाँ केवल उनका उतना आग्रह ग्राह्य नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान के पश्चात भी व्यक्ति को कर्म कर, करने ही चाहिए यदि आत्म साक्षात्कार के पश्चात व्यक्ति लोक संग्रह से प्रेरित हो कर्म करता है तो उसमें कोई दोष नहीं अभी तो यह अभिष्ट है पर यदि उसमें तब कर्म के लिए कोई प्रेरणा न रह जाए तो उसके लिए कर्म करने की कोई बाध्यता नहीं है तिलक उसके लिए भी कर्म करने की जो बाध्यता प्रतिपादित करते हैं वह ग्रहणी नहीं है